सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को प्रिया श्री मिश्रा का नमस्कार कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज सुनिए शेखर जोशी की कहानी ताजियो चौक से निकलकर बाएं और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटे कैफे है वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था गोरा चिट्टा रंग नीला शफाक आंखें सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल नौ दस वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी अतजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वो एक मेज पर से प्लेटे उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वो सामने था मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो वो कुछ बोला नहीं हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वो एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी अनुभव नहीं करता लगता है इस एकाकी पन में भी सब कुछ कितना निकट है कितना अपना है परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच क्षण में वातावरण में रहकर भी सूने की अनुभूति होती है लगता है जो कुछ है वो पराया है कितना अपनत्वहीन तो पर ये अकारण ही नहीं होता इस की, की अनुभूति इस अलगाव की जड़े होती हैं है विच्छो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में जगदीश बाबू दूर देश में आए हैं अकेले हैं चेक कि चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन तो है शायद कुछ दिनों में रहकर अभ्यस्त हो जाने आरोप उन्हें वातावरण में अपने की अनुभूति होने लगे पर आज तो लगता है ये अपना नहीं अपने पन की सीमा से दूर कितना दूर है और तब उन्हें अनायास याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी स्कूल कॉलेज के छोकरे अपने निकट शहर के कैफे और होटल चाय शाप जतीश बाबू ने राख दाने में सिगरेट झाड़ी उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया क्या नाम है तुम्हारा मदन अच्छा मदन तुम कहा के रहने वाले हो पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है आबू दार्जिलिंग मसूरी शिमला अल्मोड़ा तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले को भेद मालूम हो गया मुस्कुरा कर बोला अल्मोड़ा सा अल्मोड़ा अल्मोड़ा में कौन सा गाँव है विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया शायद अपने गाँव के निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था इसलिए टालता हुआ सब बोला वो तो दूर है शाप अल्मोड़ा से पंद्रह बीस मील होगा फिर भी नाम तो कुछ होगा ही जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा डोटिया लगो? जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई काकी पन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गाँव के रहने वाले है तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्री गिर पड़ेगी उसकी मुँह ऐसी शब्द निकलना चाह कर भी ना निकल सके खोया खोया सा वो मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो अतीत गांव, ऊंची पहाड़िया नदी ईजा मतलब माँ बाबा दीदी भूली मतलब छोटी बहन दाजियो मतलब बड़ा भाई मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी ईजा नहीं बाबा नहीं दीदी भूली नहीं दाजियो हाँ दाजियो दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबी पन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता दाजियो जय हिंद दाजियो आज तो ठंड बहुत है दाजियो क्या यहाँ भी हिंद पड़ेगा दाजियो आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की के प्रति के पहुँचने ऐसी पहले ही वहाँ पहुँच जाता ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते, जाते जगदीश बाबू ऐसी पूछता दाजियो कोई चीज पानी लाओ लाया दाजियो दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनाई देती मदन दाजियो शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहरा जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चुनती है कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकी पन दूर हो गया उन्हें अब चेक कैफे ही नहीं सारा शहर अपने के रंग में रंगा हुआ सलने लगा परंतु अब उन्हें ये बार बार दाजियो कहलाना अच्छा नहीं लगता और ये मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियो मदन इधर आओ दाजो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी दाजियो चाय लाऊं चाय नहीं लेकिन ये दाजी दाजी क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हे जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तम गया शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका मदन पृष्टिज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं ये भी उन्हें ध्यान नहीं रहा पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वो घुटनों में सर्दी कोठरी से सिस्किया भर भर रोता रहा घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाया से बल पूर्वक खींच लिया हो परंतु भावुकता स्थाई नहीं होती रो लेने परंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करना है वे भावुक छड़ो की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्वत काम करने लगा दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की, की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत ऐसी हो गयी कैफे में पहुँच जगदीश बाबू ने इशारे ऐसी मदन को बुलाया परतु उन्हें लगा जैसे वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी और न ही उसे क्या लाऊं दाजियों कहा स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा दो चाय दो ऑमलेट परंतु तब भी लाया दाजियों कहने की अपेक्षा लाया शाप कहकर ही वो चल दिया मानो दोनों अपरिचित हूँ शायद पहाड़ियां हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा हाँ रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय बदल दिया मदन चाय ले आया था क्या नाम है तुम्हारा लड़के हेमंत ने हसान चढ़ाने की गरज से पूछा कुछ क्षण के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली आरोप ही झुकी रह गयी मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की पेस्टिज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें जगदीश बाबू ने आके उठाकर मदन की ओर देखा उन्हें लगा जैसे वो अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा बुआ कहते शाह मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया था तो श्रोताओ आप सुन रहे थे शेखर जोशी की कहानी ताजियो आपको कहानी कैसी लगी फेसबुक या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो नाइन सिक्स वन सेवन डबल टू सिक्स सेवन नाम और जिला लिखकर भेजें यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए पेज लाइक करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे जब तक के लिए दीजिए अनुमति प्रिया श्री का नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा